महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व सट ष्यधिक्विशतमोध्याय महर्षि गौतम और चिरकारी का उपाख्यान दीर्घकाल तक सोच विचार कर कार्य करने की प्रशंसा यदिठिर्वाच कथम कार्य परीक्षेत शीघ्रिड़वा सर्वथा कार्य भाव न परमो बुभ युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आप मेरे परम गुरु हैं कृपया यह बताइए कि यदि कभी सर्वथा ऐसा कार्य उपस्थित हो जाए जो गुरुजनों की आज्ञा के कारण अवश्य कर्तव्य हो परंतु हिंसा युक्त होने के कारण दुष्कर एवं अनुचित प्रतीत होता हो तो ऐसे अवसर पर उस कार्य की परक कैसे करनी चाहिए उसे शीघ्र कर डाले या देर तक उस पर विचार करता रहे मम इतिहासं उदाहर से कुल ने कहा बेटा इस विषय में जान का लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जो पहले आंगिरस कुल में उत्पन्न चिरकारी पर भी चुका है चिरकारिक भद्रम ते भद्रम चिरकारी नापराध्य चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो चिरकारी तुम्हारा मंगल हो चिरकारी बड़ा बुद्धिमान है चिरकारी कर्तव्यों के पालन में कभी अपराध नहीं करता है यह बात चिरकारी की प्रशंसा करते हुए उसके पिता ने कही थी चिरकारी महाप्रागौतमस्यावस्त चिरेण सर्वकार मृत्याप कहते हैं महर्षि गौतम के एक महाज्ञानी पुत्र था जिसका नाम था चिरकारी वह कर्तव्य विषयों का भली भाति विचार करके सारे कार्य विलंब से किया करता था चीर स चिंते अत्य चि जाग्र चिव च्यापत्ति चिरकारी तथोच्य तो वह सभी विषयों पर बहुत देर तक विचार करता था चिरकाल तक जागता था और चिरकाल तक सोता था तथा चिर विलंब के बाद ही कार्य पूर्ण करता था इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे अलसग्रहणम प्राप्त हो दुर्मेधावी तथोच तो थे बुद्धि लाघवक्त नजन जो दूर तक की बात नहीं सोच सकते, ऐसे मानवों ने उसे आलसी की उपाधि दे दी उसे दुर्बुद्धि कहा जाने लगा अभिचार व्यविचार एन तो कस्मिचि व्यतिक्रम्या पर सु कुप्ते कुपते नाथ जही मान जननी मिति एक दिन की बात गौतम ने अपनी स्त्री के द्वारा किए गए किसी व्यभिचार पर कुपित हो अपने दूसरे पुत्रों को न कहकर चिरकारी से कहा बेटा तू तो अपने इस पाप ने माता को मार डाल इत्युक् सतथा विप्रो गौतमो जपता महाभागौ वन जम सह उस समय बिना विचारे ही ऐसी आज्ञा देकर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मषि महाभाग गौतम वन में चले गए सतथे ते चिण्वा स्वभावा चिरकारिकः भ्रमत्य चिरकारित्वान् चिंतयामास वही चि चिरकारी ने अपने स्वभाव के अनुसार देर करके कहा बहुत अच्छा चिरकारी तो वह था ही चिरकाल तक उस बात पर विचार करता रहा पितुराग्या कथम कुम न हन्याम मातरम कथम कथम धर्म निमज्जेयम् असाध हुआ उसने सोचा कि मैं किस उपाय से काम लूँ जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी न करना पड़े धर्म के महान या मेरे ऊपर महान संकट आ गया है भला अन्य असाधु की भारती मैं भी इसमें डूबने का कैसे साहस करूँ पितुराज्ञा पर धर्म स्वधर्म मातृरक्षण एक तो स्त्री जाति दूसरे माता का वध करके कौन पुत्र कभी भी सुखी हो सकता है पिता के अहे न करके भी कौन प्रतिष्ठा पा सकता है अनवज्ञा पितयुक्ता धारण मातृरक्षण युक्त छमा भावे ततिवरते महम कथम पिता का अनादर उचित नहीं है साथ ही माता की रक्षा करना भी पुत्र का धर्म है ये दोनों ही धर्म उचित और योग्य है मैं किस प्रकार इनका उल्लंघन न करूं पिता झात्मा ने झा झा जग ते चारित्र गोत्र से धारणार्थम कुल पिता स्वयं अपने शील सदाचार कुल और गोत्र की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में अपना ही आधान करता और पुत्र रूप में उत्पन्न होता है सो सोहम मात्रा स्वयं पिता पुत्रत्व प्रकृत पुनःंबे कथम न सौ बुद्धिचात्मस अतः मुझे माता और पिता दोनों ने ही पुत्र के रूप में जन्म दिया है मैं इन दोनों को ही अपनी उत्पत्ति का कारण समझता हूँ मेरा ऐसा ही ज्ञान क्यों न सदा बना रहे जात जातकर्मणि यहा पिता योपकर्मणि पर्यायाप्त सदनी कार पित गगौरव निश्चय कर्म संस्कार और उपनयन संस्कार के समय पिता ने जो आशीर्वाद दिया है वह पिता के गौरव का निश्चय करने में पर्याप्त एवं सुदृढ़ प्रमाण है गुरुरग्रह परो धर्म पोषण अध्यापनाविता पिता जदा धर्म हम सहेत स्वपे सुनिश्चित पिता भरण पोषण करने तथा शिक्षा देने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है वह परम धर्म का साक्षात स्वरूप है पिता जो कुछ आज्ञा दे उसे ही धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए वेदों में भी उसी को धर्म निश्चित किया गया है प्रीतिमात्र पिता पुत्र सर्व पुत्र से वही पिता शरीरादीन देह आदि पिता पी का प्रय क्षति पुत्र पिता के संपूर्ण प्रीतिरूप है और पिता पुत्र का सर्वस्व है केवल पिता ही पुत्र को देह आदि संपूर्ण देने योग्य वस्तुओं को देता है तस्मा पितुर्वच कार्यम न विचार्य कदाचन पाचकान्य पे पूजंते पिता शासन इसलिए पिता के आदेश का पालन करना चाहिए उस पर कभी कोई विचार नहीं करना चाहिए जो पिता के आज्ञा का पालन करने वाला है उसके पातक भी नष्ट हो जाते हैं भोग्य भोज्य प्रवचन ही सर्वलो का निदर्शन ही भ्रात्राचैव समाह तो ही श्रीमतोन्नय ने तथा पुत्र के योग्य वस्त्र आदि भोज्य अर्थात अन्न आदि प्रवचन अर्थात वेदाध्ययन संपूर्ण लोक व्यवहार की शिक्षा तथा गर्भाधान पुंसवन और सिमंतोन्नयन आदि समस्त संस्कारों के संपादन में पिता ही प्रभु हैं पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितर प्रीति महापंडे सर्वा प्रियंत देवता इसलिए पिता धर्म है पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं आसंते सर्वपापा पिता चर्चा सर्व पिता, पिता पुत्र से यदि कुछ कठोर बातें कह देता है तो वे आशीर्वाद बनकर उसे अपना लेता है और पिता यदि पुत्र का अभिनंदन करता है मीठे वचन भूल उसके प्रति प्यार और आदर दिखाता है तो इससे पुत्र के संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो जाता है मुच्यते बंधनात् पुष्प फलम वृक्षात् प्रमुच्यते कश्यन्न पे सुतम स्नेह पिता पुत्रम न मुंशती फूल डंठल से अलग हो जाता है फल वृक्ष से अलग हो जाता है परंतु पिता कितने ही कष्ट में क्यों न हो लाड़ प्यार से पाले हुए अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ता है अर्थात पुत्र कभी पिता से अलग नहीं हो सकता एक तद तावत् ताब पुत्र से पितृगौरव पिता नल्पतरम पुत्र के निकट पिता का कितना गौरव होना चाहिए इस बात पर पहले विचार किया है विचार करने से यह बात स्पष्ट हो गई कि पिता पुत्र के लिए कोई छोटा मोटा आश्रय नहीं है अब मैं माता के विषय में सोचता हूँ यो हिमे संघातो मर्त्य पांच भौतिक अश्य में जननी हे तो पावक यथारण मेरे लिए जो यह पांच भौतिक मनुष्य शरीर मिला है इसके उत्पन्न होने में, में मेरी माता ही मुख्य हेतु है जैसे अग्नि के प्रकट होने का मुख्य आधार अरण्य काष्ट है माताम देहारण्य पंसा तर्वस्यात निवृत्ति मातृाभि सनातत्व अनाथत्व विपर्य माता, माता मनुष्यों के शरीर रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली अरणि है संसार के समस्त आर्थ प्राणियों को सुख और सांत्वना प्रदान करने वाली माता ही है जब तक माता जीवित रहती है मनुष्य अपने को सनाथ समझता है और उसके न रहने पर वह अनाथ हो जाता है न चोचिताप्यन स्थाविज अपकर्षति श्रेयाहीनोप योगे हम अम्बेती प्रतिपद्य माता के रहते मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती है बुढ़ापा उसे अपने ओर नहीं खींचता है जो अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में जाता है वह निर्धन होने पर भी मानो माता अन्नपूर्णा के पास चला जाता है पुत्र पौत्रो पपन्नोपि भी जनन यह समाचित अपी वर्ष सतस्यन्ते जन्म वत्म पुत्र और पौत्रों से संपन्न होने पर भी जो अपनी माता के आश्रय में रहता है वह सौ वर्ष की अवस्था के बाद भी उसके पास दो वर्ष के बच्चे के समान आचरण करता है समर्थम वा समर्थम वा कृषम वाप्य कृषम तथा रक्षत व सुतम माता नान्य पोष्टा पुत्र असमर्थ हो या समर्थ दुर्बल हो या हृष्ट माता उसका पालन करती ही है माता के सिवा दूसरा कोई विधिपूर्वक पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकता तदा सा वृद्धो भवती तदा बहुत दुखित तदा शून्यम जगत तस्या यदा मात्राभुझते जब माता से बिछो हो जाता है उसी समय मनुष्य अपने को बूढ़ा समझने लगता है दुखी हो जाता है और उसके लिए सारा संसार सूना प्रतीत होने लगता है नास्तमहात्रि समह छाया नास्त महात्रि समागति नास्त महातृ ना समाण नास्त महातृ समिया माता के समान दूसरी कोई छाया नहीं है अर्थात माता की छत्र छाया में जो सुख है वह कहीं नहीं है माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है माता के सदृश अन्य कोई रक्षक नहीं है तथा बच्चे के लिए माँ के समान दूसरे कोई प्रिय वस्तु नहीं है कुक्षसंधारण धात्री जनना जननी स्मृतान अंगान वर्धनादम्बा विसुत्वी रसु व गर्भाशय में धारण करने के कारण धात्री जन्म देने के कारण जननी शिशु का अंगवर्धन अर्थात पालन पोषण करने से अंबा तथा वीर संतान का प्रसव करने के कारण वीर सु कही गई है शिशोह शुश्रूषणा श्रू माता देहमन चेतना वाहन रोहन सुथिर वह शिशु की शुश्रुषा करके शिशु नाम धारण करती है माता अपना निकटतम शरीर है जिसका मस्तिष्क विचार शून्य नहीं हो गया है ऐसा कोई सचेतन मनुष्य कभी अपनी माता की हत्या नहीं कर सकता दंपत्यो प्राण संश्लेषे योसंधि कृतः किल तम माता च पिता चेती भूता स्थित पति और पत्नी मैथुन काल में सुयोग्य पुत्र होने के लिए जो अभिलाषा करते हैं उसे यद्यपि पिता और माता दोनों धारण करते हैं तथापि वास्तव में वह वा अभिलाषा माता में ही प्रतिष्ठित होती है माता जानाति यदोत्र माता जानात यण मातृण प्रीति स्नेह पिता प्रजा पुत्र का गोत्र क्या है यह माता जानती है वह किस पिता का पुत्र है यह भी माता ही जानती है माता बालक को अपने गर्भ में धारण करती है इसलिए उसी का उस पर अधिक स्नेह और प्रेम होता है पिता का तो अपने संतान पर प्रभुत्व तो मात्र है पाणीबंधम स्वयं कृत सहधर्म उपेत यदा जाहंति वाच्यता जब स्वयं ही पत्नी का पाणी ग्रहण करके साथ साथ धर्मांतरण करने की प्रतिज्ञा लेकर भी पुरुष परायी स्त्रियों के पास जाएंगे और उन पर बलात्कार करेंगे तब इसके लिए स्त्रियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता भरणाध्य स्त्री हो भरता पालनाध्य पति तथा गुणस्या वृत्त न भार् न पुनःपति पुरुष अपने स्त्री का भरण पोषण करने से भरता और पालन करने के कारण पति कहलाता है इन गुणों के न होने पर वह न तो भरता है और न पति ही कहलाने योग्य है एवं स्त्री ना नापराधोराधनोती नर एवापराध्यति व्युतरश्च महादोषम नर एवा अपराध्यति वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता है पुरुष ही अपराध करता है व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है इसलिए वही अपराधी है स्त्रियॉँ ही परमो भरता दैवतम परमम हम स्मृतम तस्त्मना सादृश्यम आत्मानम परम हम स्त्री के लिए पति ही परम आदरणीय है वही उसका सबसे बड़ा देवता माना गया है मेरी माता ने ऐसे पुरुष को आत्म समर्पण किया है जो शरीर से वेशभूषा से पिताजी के समान ही था ना, ना पराधोस्त नारिणाम नर एवापराध्यती सर्वकार्या नापराध्यंत ना चांगणाम ऐसे अवसरों पर स्त्रियों का अपराध नहीं होता पुरुष अपराध ही अपराधी होता है सभी कार्यों में अबला होने के कारण स्त्रियों को अपराध के लिए विवश कर दिया जाता है अतः अपराधीन होने के कारण वे अपराधी नहीं हैं यश्च न उक्त निर्देश स्त्रिय मैथुन तृप्य तृप्त तस् यथो तो व्यक्त अधा मैथुनजनित मैथुनजनित सुख से तृप्त होने के लिए कोई संकेत न करने पर भी उसके काम को उद्दीप्त करने वाले पुरुष को स्पष्ट ही अधर्म की प्राप्ति होती है इसमें संशय नहीं है एवं नारीम आतरम च कौर विचाधिकेचिताम अवध्याम तो विझा जो पशुओं प्य विचक्षणाह इस प्रकार विचार करने से एक तो वह नारी होने के कारण ही अवध्य है दूसरे मेरी पूजनीय माता है माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है जिसमें मेरी माँ प्रतिष्ठित है नासमझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं फिर मैं समझदार मनुष्य होकर भी उसका वध कैसे करूँ देवता समाहवाजम एकस्थम पितरम विदुह मर्त्यानाम देवता च स्नेहा भेद महातरम मनीषी पुरुष ये जानते हैं कि पिता एक स्थान पर स्थित सम्पूर्ण देवताओं का समूह है परंतु माता के भीतर उसके स्नेह व समस्त मनुष्यों और देवताओं का समुदाय स्थित रहता है अतः अच्छा माता का गौरव पिता से भी अधिक है एवं विमृशत चिरकारितया बहु दीर्घ कालो व्यतिक्रांत विलंब करने का स्वभाव होने की कारण चिरकारी इस प्रकार सोचता विचारता रहा इसी सोच विचार में बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया इतने में ही उसके पिता वन से लौट आए मेधातिथिर महाप्राज्यो गौतम तपस विमृततेन कालन अपन्य संस्थाति क्रम सौभ्रवि संतप्त तो दुखेना श्रोण वर्तयन श्रुतधर्यप्रसादेन अपश्चाताप मुगत महाज्ञानी तपोनिष्ठ मेधातिथि गौतम उस समय पत्नी के वध के अनौचित्य पर विचार करके अधिक संतप्त तो हो गए वे दुख से आंसू बहाते हुए वेदाध्ययन और धैर्य के प्रभाव से किसी तरह अपने को संभाले रहे और पश्चाताप करते हुए मन ही मन इस प्रकार कहने लगे आश्रम मम संलोकेर अतिथिव्रतमस्था ब्रम्हण स्थित स सा मैया शांति तो वाग स्वागतेना भी पूजिता अर्घ्यम पाद्यम त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे आश्रम पर आया था मैंने अतिथि सत्कार के गृहस्थोचित व्रत का आश्रय लेकर उसे मीठे वचनों द्वारा स्वान्वना दी उसका स्वागत सत्कार किया और यथोचित रूप से अर्घपाद्य आदि निवेदन करके मैंने स्वयं ही उसकी विधिवत पूजा की परवानुक्त प्रणश्यती कुशल जाते स्त्रिया मैंने विनयपूर्वक कहा भगवान मैं आपके अधीन हूँ आपके पदार्पण से मैं स्नात हो गया मुझे आशा थी कि मेरे इस सदव्यवहार से संतुष्ट होकर अतिथि देवता मुझसे प्रेम करेंगे परंतु यहाँ इंद्र की विषय लोलुपता के कारण दुखद घटना घटित हो गई इसमें मेरी स्त्री का कोई अपराध नहीं एवं न स्त्री न चाहे वम नाध्वस्त्री दशेश्वर हम अपराध्यति धर्मस् प्रमाद इस प्रकार न तो स्त्री अपराधनी है न मैं अपराधी हूँ और न एक पथिक ब्राह्मण के वेश में आया हुआ देवताओं का राजा इंद्र ही अपराधी है मेरे द्वारा धर्म के विषय में जो स्त्रीवद प्रमाद हुआ है वही इस अपराध की जड़ है ईर्ष्या जम जसन ऊुस्ते नोधरे तथा ईर्ष्या क्षिप्तौ भक्तो दुष्कृत था गरे उधरेता मुनि उस प्रमाद के ही कारण ईर्ष्याजनित संकट की प्राप्ति बताते हैं ईर्ष्या ने मुझे पाप के समुद्र में ढकेल दिया है और मैं उसमें डूब गया हूँ हवा साम च नारि चित्वा जिसे मैंने पत्नी के रूप में अपने घर में आश्रय दिया था दो एक सती साथ भी नारी थी और भार्य होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारणी थी उसी का मैंने प्रमाद रूपी व्यसन के वशीभूत होने के कारण वध करा डाला अब इस पाप से मेरा कौन उद्धार करेगा अंतरेण्ञप्त चिरकारी त्युदार थी यद यी सामित पातक परंतु मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता के वध के लिए आज्ञा दी थी यदि उसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो तो वही मुझे स्त्री हत्या के पाप से बचा सकता है चिरकारिक भद्रम ते भद्रम ते चिरि यद्य चिरकारिव ती चिरकारि केटा चिरकारी तेरा कल्याण हो चिरकारी तेरा मंगल हो यदि आज भी तूने विलंब से कार्य करने के अपने स्वभाव का अनुसरण किया हो तभी तेरा चिरकारी नाम सफल हो सकता है त्राइम मातरम तेव तपो यज तमाम आत्मा पातकेभ्य भवाद्य चिरकारि क बेटा आज विलंब करके तू वास्तव में चिरकारी बन और मेरी अपनी माता की तथा मैंने जो तप का उपार्जन किया है उसकी भी रक्षा कर साथ ही अपने आप को भी पातकों से बचा ले सहज हम चिरकार अति प्रज्ञया तव सफल हम तथा तेज तो भवाद्य चिरकारि अत्यंत बुद्धिमान होने की कारण तुझ में जो चिरकारिता का सहज गुण है वह इस समय तो सफल हो आज तू वास्तव में चिरकारी बन चिरंसित मात्रा चिरम गर्भेण धारित सफलम चिरकारिव कुरु तम चिरकारिक तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की आशा लगाए बैठी थी उसने चिरकाल तक तुझे गर्भ में धारण किया है अतः बेटा चिरकारी आ तो अपनी माता की रक्षा करके चिरकारिता को सफल कर ले। चिरम वारितः लेराये चंतापातापान अवेक्षा चिरकारिकः मेरा बेटा चिरकारी कोई दुख या संताप प्राप्त होने पर भी कार्य करने में विलंब करने का स्वभाव नहीं छोड़ता है मना करने पर भी चिरकाल तक सोता रहता है आज हम दोनों माता पिता का चिर संताप देख वह अवश्य चिरकारी बने एवं थो राजन महर्षि गौतम चिरकारिथ पुत्र के राजन इस प्रकार दुखी हुए महर्षि गौतम ने घर आने पर अपने पुत्र चिरकारी को पास ही खड़ा देखा चिरकारी पितरम दृष्टवा परम दुखिता शस्त्रम त्यक्तवा तत्मूर्ध प्रसादपच्रम पिता को उपस्थित देख चिरकारी बहुत दुखी हुआ वह हथियार फेंक उनके चरणों में मस्तक झुका उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा गौतमस्त तृष्ट् शिषा पति तम भुवि पत्नी चराकारा परम्यागम गौतम ने देखा चिरकारी पृथ्वी पर माथा टेक कर पड़ा है और पत्नी लज्जा के मारे निश्चे ठकड़ी है यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई नई सा तेन संभेदम पत्नी देता महात्मना विजने एकांत उस आश्रम के भीतर रहने वाले महामना गौतम ने अपनी पत्नी तथा एकाग्र पुत्र चिरकारी को कभी अपने से अलग नहीं किया हन्या समे सुतेवासे चात्मक अपने आवश्यक कर्म जप ध्यान आदि के लिए मर्सी गौतम के बाहर चले जाने पर उनका पुत्र चिरकारी यद्यपि हाथ में हथियार लेकर खड़ा था तथापि माता की रक्षा के लिए वह विनीत भाव से कुछ सोचता विचारता रहा इसीलिए माता को मार डालने का जो आदेश प्राप्त हुआ था वह पालित न हो सका बुद्धे बुद्धिचासी पितुचरण शस्त्र ग्रहण चापल्यम संभृति भयादिति पुत्र को अपने चरणों में नतमस्तक हुआ देख गौतम के मन में यह विचार हुआ कि संभवतः चिरकारी भय के मारे हथियार उठाने की चपलता को छिपा रहा है तथा पिता चिरम स्थित चिरम जाग्राय मूर्धने चिरम दौर्भ्याम परिस्व्य चिरम जीवे त्युदात तब पिता ने चिरकाल तक उसकी प्रशंसा करके देर तक उसका मस्तक सूंघा और चिरकाल तक दोनों भुजाओं से खींच कर उसे हृदय से लगाए रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा बेटा चिरंजीवी हो एवं स गौतम पुत्र प्रीति हर्ष गुण हर। अभिनंद महाप्राज्य इधम वचनम अब्रवीत महामते इस प्रकार प्रेम और हर्ष से भरे हुए गौतम ने पुत्र का अभिनंदन करके यह बात कही का भद्रम ते चिरि चिरं चिरा यदि ते सौम्य चिरमी न दुखित बेटा चिरकारी तेरा कल्याण हो तो चिरकाल तक चिरकारी एवं चिरंजीवी बना रहा सौम्य यदि तू तो चिरकाल तक ऐसे ही स्वभाव का बना रहा तो मैं दीर्घकाल तक कभी दुखी नहीं होऊँगा गाथाश्चाप्यप्रभृत विद्वान् गौतमो मुतम चिरकारेश गुणोदेश तदनंतर विद्वान मुरश्रेष्ठ गौतम ने कुछ गाथाएं गाई चिरकाल तक सोच विचार कर काम करने वाले धीर पुरुषों में जो गुण होते हैं उनसे संबंध रखने वाली वे गाथाएं इस प्रकार है चिरेण मित्रम बदनी जा चिरे चिरे न ही कृतम मित्र चिरम धारण रहती चिरकाल तक सोच विचार करके किसी के साथ मित्रता जोड़नी चाहिए और जिसे मित्र बना लिया उसे सहसा नहीं छोड़ना चाहिए यदि छोड़ने की आवश्यकता पड़ी जाए तो उसके परिणाम पर चिरकाल तक विचार कर लेना चाहिए दीर्घकाल तक सोच विचार करके बनाया हुआ जो मित्र है उसी की मैत्री चिरकाल तक टिक पाती है रागे दर्पे च माने च्रोहे पापे चर्मणि अप्रिय चर्तव्य चिकारी प्रशस्य राग दर्प अभिमान द्रोह पापाचरण और किसी का अप्रिय करने में जो विलंब करता है उसकी प्रशंसा की जाती है बंधुना सुरहृदृत्या श्रीचिन्ह अभ्यक्स्वपराधेश सु। चिकारीी प्र्यसे बंधुओं श्रोहदों सेवकों और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों के विषय में कुछ निर्णय करने में भी जो जल्दबाजी न करके दीर्घकाल तक सोच विचार करता है उसी की प्रशंसा की जाती है एवं स गौतमस्तत्र प्रीतः पुत्र से भारत कर्मणा तथा भारत गुरुनंदन इस प्रकार गौतम वहाँ अपने पुत्र के विलंब पूर्वक कार्य करने के कारण बहुत प्रसन्न हुए थे एवं सर्वेश पुरुष तथत निश्चय कर परितप्य परितप्यते इस प्रकार सभी कार्यों में विचार करके चिरकाल के पश्चात किसी निश्चय पर पहुँचने वाले पुरुष को दीर्घ काल तक पश्चाताप नहीं करना पड़ता चिरम धार्यते रोस चिरम करम निक्षत पश्चाताप कर्म कर्म न जो चिरकाल तक रोष को अपने भीतर ही दबाए रखता है और रोज पूर्वक किए जाने वाले कर्म को देर तक रोके रहता है उसके द्वारा कोई कर्म ऐसा नहीं बनता जो पश्चाताप करने वाला हो चिरम वृद्धानुपा चिरमन्वास्य पूजयत चिम धर्म निषेवेतः कुन्वेशण चि दीर्घ काल तक बड़े बूढ़ों की सेवा करें दीर्घकाल तक उनका संग करके उनकी पूजा अर्थात आदर सत्कार करें चिरक तक धर्म का सेवन और दीर्घकाल तक उसका अनुसंधान करें करे चिमन्वास्यम विदुष चिष्टान्य चिरमविनीय चात्मा चिरमचात अधिक समय तक विद्वानों का संग करके चिरकाल तक शिष्ट पुरुषों की सेवा में रहे तथा चिरकाल तक अपने मन को वश में रखें इससे मनुष्य चिरकाल तक अवज्ञा का नहीं किंतु सम्मान का भागी होता है ब्रहत्याम धर्मोपसंह चीर पृष्ठपिच ब्रूयाचिर न पीतप्यसे धर्मोपदेश करने वाले पुरुष से यदि कोई प्रश्न करे तो उसे देर तक सोच विचार कर ही उत्तर उत्तर देना चाहिए ऐसा करने से उसको देर तक पश्चाताप नहीं करना पड़ता है उपास्य बहुलास्मश्रम महात समास स्वर्गम गो विप्रह पुत्रेणितम वे महातपस्वी ब्रह्मषि गौतम इस आश्रम में बहुत वर्षों तक रहकर अंत में पुत्र चिरकारी के साथ ही स्वर्गलोक को सिधारे इसी महाभारत इस अंत पर मोक्ष धर्म चिरकारी मोक्षधर्म पर्वणी चिरकारिकोपाख्याष्टिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में चिरकारी का उपाख्यान विषय दो सौ अध्याय पूरा हुआ